श्री गर्गसिहिता अश्वमेधखंड तेरहवा अध्याय अनिरुद्ध का अंतपुर से आज्ञा लेकर अश्व की रक्षा के लिए प्रस्थान उनकी सहायता के लिए सांब का कृत प्रतिज्ञा होना लक्ष्मणा का उन्हें सम्मुख युद्ध के लिए प्रोत्साहन देना श्रीकृष्ण के भाइयों और पुत्रों का भी कृष्ण की आज्ञा से प्रस्थान करना तथा यादवों की चतुरंगणी सेना का विस्तृत वर्णन श्री गर्गजी कहते हैं राजन तदनंतर गुरुजनों को नमस्कार करके अनिरुद्ध देव की रोहिणी रुक्मणी सत्यभामा तथा अन्य संपूर्ण श्री हरिवल्लभाओं से आज्ञा लेने के लिए अंतपुर में गए वहां उन सब सबकी आज्ञा ले अपनी माता रति तथा रुक्मवती को प्रणाम करके उनसे बोले मैं अश्व की रक्षा करने के लिए जाता हूँ इसके लिए महाराज ने मुझे आज्ञा दी है मेरे साथ अन्य बहुत से यदवंशी वीर जा रहे हैं राजन अनिरुद्ध का यह कथन सुनकर माताओं ने उन्हें हृदय से लगा लिया और गदगद कंठ से उन प्रणत प्रद्युम्न कुमार को जाने की आज्ञा देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया माताओं को नमस्कार करके वे अपनी पत्नियों के महलों में गए अपने पति को आया देखकर उषा आदि तीनों पत्नियों ने उनका समाधर किया परंतु विरह की संभावना से उन सब का मन उदास हो गया अनुद्ध उन प्यारी पत्नियों को आश्वासन दे में लौट आए राजेंद्र उसके बाद यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा के लिए यात्रा के निमित्त ऋषि मुनियों ने अनिरुद्ध के उद्देश्य से मंगल पाठ किया फिर वे समस्त महर्षियों गुरुजनों महाराज उग्रसेन सूरसेन वसुदेव बलराम श्री कृष्ण अपने पिता प्रद्युम्न तथा अन्य पूजनीय यादवों को प्रणाम करके समस्त नागरिकों द्वारा पूजित हुए नरेश्वर उन्होंने हाथों में धनुष बांध लिए अंगुलियों में गोधा के चर्म से बने हुए दस्ताने पहन लिए कवच कुंडल धारण किए और पैरों में जूते पहनकर सिंह के समान पराक्रमी महावीर अनिरुद्ध ने ढाल तलवार किरीट एवं शक्तले सोने के बने हुए आभूषण धारण किए फिर वे इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ के द्वारा अपनी पुरी से बाहर निकले उस समय गाजे बाजे की आवाज़ और वेद मंत्रों के घोष के साथ यात्रा करते हुए अनिरुद्ध पर चारों ओर से चबर डुलाए जा रहे थे समस्त पूर्वासी उनकी इस यात्रा को देख रहे थे तदनंतर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उनके साथ जाने के लिए उद्धव आदि मंत्री तथा भोज विष्णु अंधक मधु सूरसेन और दशाण कुल में उत्पन्न वीर योद्धा भेजे तदनंतर राजा उग्रसेन ने यदवंशी वीरों को संबोधित करके पूछा यादवों बताओ युद्ध में अनिरुद्ध की सहायता करने के लिए कौन जाएगा उग्रसेन की यह बात सुनकर जामवती कुमार साम सबके देखते देखते राजा को नमस्कार करके यह बात कही सांब बोले राजेंद्र मैं महासमर में सदा सन्नद्ध धरकर शत्रुओं से अनिरुद्ध की रक्षा एवं सहायता करूँगा यदि सम्रांगण में मैं इनकी रक्षा न करूँ तो महाराज इस दशा में मुझे सत्यवादी की यह प्रतिज्ञा सुन लीजिए मनुष्य त्याग देने योग्य दसवीं विद्या एकादशी का व्रत करके जिस गति को प्राप्त होता है मुझे भी निश्चय वही गति मिले गोहत्यारों और ब्रह्म हत्यारों की जो गति होती है वही गति यदि मैं यह रक्षण कार्य न कर सकूँ तो मेरी भी हो श्री गर्ग जी कहते हैं ऐसी बात कहकर शाम वहाँ से अंतपुर में गए वहाँ माता जामवती को प्रणाम करके उन्होंने सारा अभिप्राय निवेदन किया उनकी बात सुनकर माता ने विरह की अनुभूति करके बेटे को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया तदनंतर समस्त माताओं को नमस्कार करके वे पत्नी के घर में गए उन्हें आते देख शुभ लक्ष्मणा बैठने के लिए आसन दे आसुओं से कंठ और हो जाने के कारण कुछ भी नहीं बोली साम बने उसे आश्वासन दे अपना अभिप्राय कह आया। सुनकर विरह की संभावना से खिन्न चित्त हो वह पति से बोली लक्ष्मणा ने कहा पतिदेव आपको अनिरुद्ध के अश्वि की सदा रक्षा अच्छा करनी चाहिए आप युद्ध का अवसर आए तो सम्मुख होकर युद्ध करें रणभूमि से कभी विमुख न हो आपके सहस्त्रों भाई हैं और उन सबकी सहस्त्रों मानवती स्त्रियाँ हैं नाथ यदि युद्ध में आपकी पराजय सुनकर वे आपकी प्रियतमा होने के कारण मेरी ओर देखकर कर मुस्कुरा देंगी तो उस समय दुख के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी लक्ष्मणा की आवाज़ सुनकर शाम हंसते हुए अपनी प्राण वल्लभा से बोले साम्ब ने कहा भद्रे युद्धभूमि में मेरा सामना करने के लिए यदि सारी त्रिलोकीय उम्र आए तो भी तुम सुनोगे कि मैंने उन सब का विदलन अर्थात संहार कर दिया है शुभह यदि शूरवीर सांब रणभूमि से विमुख हो जाए तो वह अपने पाप से वेद और ब्राह्मणों का निंदप माना जाए उस दशा में मैं फिर तुम्हारे इस चंद्रोपम मुख का दर्शन नहीं करूँगा श्री गर्ग जी कहते हैं इस प्रकार अपनी पहली प्रिया को आश्वासन दे सामने दूसरी प्रिया को भी धीरज बधाया फिर वे अभिमन्यु और सुभद्रा से मिलकर घर से निकले धनुष और तलवार ले यात्रा के लिए सुसज्जित सांब रथ पर बैठे और यादवों से घिरे हुए उस उपवन में गए जहाँ अनुरुद्ध विद्यमान थे तदनंतर श्री कृष्ण ने अपने गद आदि समस्त भाइयों को और भानु तथा दीप्तिमान आदि सभी पुत्रों को भेजा वे सबके सब सौर्य सब संपन्न और युद्ध कुशल थे उन्होंने धनुष धारण करके कवच बांध लिया और चतुरंगड़ी सेना के साथ करोड़ों की संख्या में वे नगर से बाहर निकले उनके दिव्य रथ ताल हंस मीन मयूर और सिंह के चिन्ह वाले ध्वजों से सुशोभित थे उन रथों का अंग प्रत्यंग सुवर्ण मंडित था प्रत्येक रथ में चार चार घोड़े जुते थे वे सभी रथ बहुत ऊँचे और देवताओं के विमानों के समान सुशोभित थे उनमें छत्र और चवर लगे हुए थे उन रथों के ऊपर सोने के कलश थे जो सूर्य के समान चमक रहे थे उनमें जालीदार बंधनवारें लगाई गई थी ऐसे रथों द्वारा श्री कृष्ण के सभी पुत्र कुशलस्थली से बाहर निकले राजन तदनंतर सोने के हौदों से सुशोभित हाथी निकले जिनके मुख पर गोमूत्र सिंदूर और कस्तूरी से पत्र रचना की गई थी वे हाथी अंजन कोयले और सजल जलधारों के समान काले थे सबके गंडस्थल से मध्य झर रहे थे उनके श्वेत दांत कमल की नाल के समान जान पड़ते थे मृगद्वीप जाति के हाथी अत्यंत ऊंचे होने के कारण पर्वताकार दिखाई देते थे उनके घंटे बध रहे थे और वे अत्यंत उद्भट जान पड़ते थे ऐरावत कुल में उत्पन्न हाथी श्वेत वर्ण के थे उनके तीन तीन शुंड दंड और चार चार धात थे उन सबको भगवान श्री कृष्ण भवासुर की राजधानी से लाए थे वे सब के सब पुरी से बाहर निकले एक लाख हाथी ऐसे थे जिनकी पीठ पर ध्वज फहरा रहे थे और उनके ऊपर एक लाख धुंदुभियाँ रखी गई थी लाख हाथी ऐसे थे जिन पर कोई महावत नहीं बैठे थे वे भी सुनहरी झूलों से अलंकृत थे तदनंतर एक करोड़ गजराज ऐसे निकले जिनके ऊपर शूरवीर योद्धा सवार थे जैसे समुद्र में मगर विचरते हैं उसी प्रकार उस सेना में वे गजराज इधर उधर घूमते विराज रहे थे वे अपने सुंड दंडों से गुलमों को उखाड़कर आकाश में फेंकते थे और मध की धारा से पृथ्वी को भिगोते हुए पैरों के आघात से उसे कंपित कर रहे थे अपने मस्तकों की टक्कर से महलों दुर्गों और पर्वत शिखरों को भी वे धराशायी करने में समर्थ थे वे महाबली गजराज शत्रुओं की सारी सेना को कुचल देने वाले थे उन पर पड़ी हुई झूले नीली पीली काली सफ़ेद और लाल थी वे सोने की साकड़ों से युक्त थे और बड़ी शोभा पाते थे राजन तत्पश्चात जिन्हें नारद जी ने अश्वशाला में देखा था वे सभी अश्व सोने के हारों से अलंकृत हो नगर से बाहर निकले कोई घोड़े बड़े चंचल थे किन्हीं का वर्ण धुएं के रंग का था और वे देखने में बड़े मनोहर थे किन्हीं के रंग काले और किन्हीं के शाम थे। कोई कोई कमल के समान कांति वाले थे उन सब के कंधे बड़े सुंदर थे कुछ घोड़े दूध के समान सफ़ेद थे कितने ही पानी के समान प्रतीत होते थे किन्हीं की कांति हल्दी के समान पीली थी कोई केसरिया रंग के थे और कुछ घोड़े पलाश के फूल के समान लाल थे किन्हीं के अंगचित कबरे थे और किन्ही के स्फटिक मणि के समान स्वच्छ वे सभी मन के समान वेगशाली थे कोई हरे कोई तांबे के समान रंग वाले कोई कुसुम्भ किसी कांति वाले और कोई तोते की पाख के समान प्रभाव वाले थे कोई वीर बहुटी के समान लाल कोई गौर और कोई पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल थे वे सभी अश्व दिव्य थे किन्हीं के अंग सिंदूर के समान रंग वाले थे कोई उज्जवल प्रज्वलित अग्नि और कोई बाल सूरी के समान कांतिमान थे राजन ये घोड़े सभी देशों से द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण के प्रताप से आए थे वे सभी उस दिन यात्रा के लिए निकले श्री कृष्ण के अश्वशाला में जो घोड़े विद्यमान थे वे वैकुंठवासी तथा श्वेत द्वीप निवासी थे उनमें से कोई मयूर के समान कांति वाले थे और कोई नील कंठ के समान किन्हीं के वर्ण बिजली के समान दीप्तिमान थे और किन्हीं के गरुड़ के समान वे सभी अश्व दिव्य पंखों से अलंकृत थे उनकी शिखाओं में बड़ी प्रकाशित होती थी वे श्वेत चामरों से अलंकृत थे मुक्ता फलों की मालाओं तथा लाल रंग के वस्त्रों से विभूषित थे उन सबका सुवर्ण से श्रृंगार किया गया था उनकी पूछ और मुख से दिव्य प्रभा फैल रही थी वे सर्वांग सुंदर दिव्य अश्व सहस्त्रों की संख्या में बाहर निकले नरेश्वर श्री कृष्ण के ये अश्व अपने पैरों से भूमि का स्पर्श नहीं करते थे वे वायु और मन के समान वेगशाली चंचल और मनोहर थे राजन वे पानी के बबूलों पर चल सकते थे कच्चे सूतों पर दौड़ सकते थे कितने ही ऐसे थे जो मकड़ी के जालों और पारद पर भी चलने में समर्थ थे रूपेश्वर वे समुद्रों के जल पर भी निराधार चलते देखे जाते थे राजन कुछ उम्लेख देशों में उत्पन्न अश्व भी वहां मौजूद थे जो इस यात्रा में पूरी से बाहर निकले राजन उनमें कोटि कोटि अश्व ऐसे थे जो प्रतिदिन योजन अविराम गति से दौड़ सकते थे नरेश्वर भगवान श्री कृष्ण के घोड़े गड्ढे दुर्गम भूमि नदी ऊँचे ऊँचे महल तथा पर्वत आदि को भी लांग जाते थे उन सभी घोड़ों पर वीर योद्धा सवार थे इसके बाद द्वारिकापुरी से समस्त पैदल सैनिक बाहर निकले वे धनुष और कवच से सुसज्जित शूरवीर तथा महान बल पराक्रम से संपन्न थे उनके कद ऊँचे थे ढाल और तलवार धारण किए हुए योद्धा लोहे के कवच से मंडित थे हाथी के समान हृष्ट पृष्ट शरीर वाले थे और युद्ध में बहुत से शत्रुओं पर विजय पाने की शक्ति रखते थे इस प्रकार पूरी से बाहर निकली हुई यादवों की उस विशाल सेना को देखकर कर देवता दैत्य और मनुष्य सबको महान विस्मय हुआ इस प्रकार श्री गर्ग सहीता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में यादव सेना का निर्गमन नामक तेरहवा अध्याय पूरा हुआ